आगवत था दशम स्कर्वाध परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए उनके काल मान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छीदे समय व्यतीत हुआ था उन्होंने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण ग्वाल बाल और बचड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति ही क्रिया कर रहे हैं वे सोचने लगे गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया में सैयाह पर सो रहे हैं उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए तब मेरी माया से मोहित ग्वालबाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनों के प्रकाश का पता नहीं चलता वैसे ही जब छद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती अपना ही प्रभाव खो बैठती है ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे सबके सब सजल जलधर के समान श्यामवर्ण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज सबके सिर पर मुकुट कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वन मालाएँ शोभायमान हो रही थीं उनके वृक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा श्रीबत् बाहुओं में बाजूबंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन चरणों में नूपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियाँ जगमगा रही थी दे नक्श से शिक्ष तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएँ जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि चौबीसों तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल उनके परिणाम का कारण स्वभाव वासनाओं को जगाने वाला संस्कार कामनाएं कर्म विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है त्रिकाला बाधित सत्य है वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है वे सब के सब एक रस हैं यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित हो गए उनकी ग्यारहों इंद्रियाँ पांच कर्मेंद्रीय पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो परीक्षित भगवान का स्वरूप तर्क से परे है उसकी महिमा असाधारण है वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अचित है वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं इसलिए उस इससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है यहां तक कि भगवान के उन महिमा में रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए उनकी आंखें मूं गई भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ वे मानो मरकर फिर जी उठे सचेत होकर उन्होंने ज्यो करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले सब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की बातें शोभा पा रही हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाभूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिलमिलकर एक साथ रहते हैं ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म ब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है एक होने पर भी उसके सखा है अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान आगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बच्चों को ढूंढ रहा है ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े उन्होंने अपने चारों ओर मुकटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते उनके चरणों पर गिरते और उठ उठ फिर फिर गिर पड़ते इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पूछे प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया वे काँपने लगे अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे